तो उत्तम भाव दृश्यते भी इतर विद्या उपासना आदि के कारण उत्तम कोई लोग जाता है कोई स्वर्ग में देवता बनता है अलग उत्तम दिखता है पंद्रह ऐसा पंचोदश चलेगा जीवेश्वर विषय वादी प्रतिपत्ति है अज्ञान मूलत्व तथा विध तत्व ते बोधनीय आशंक जीव और ईश्वर विषय का जो विवाद है तेसरे विवाद है अद्वितीय ब्रह्म तत्व असंगम के कारण ही व्यर्थ ही कलह करते हैं माइक है जीव ईश्वर उसमें जो वादियों का विवाद का मूल कारण हो गया अज्ञान अज्ञान मूलकत्व बाद विवाद के कारण अज्ञान मूलत्व तथा ने तो इसे, इसे विवाद नहीं समझ करके अज्ञान में रह करके विवाद खंड इसमें लगते है वही उनको रुचिकर हो जाता है और ग्रहण नहीं करते ऐसे देखा गया जाता है कोई जिज्ञासा नहीं अपने तत्व को प्राप्त करना और इसमें दोष दिखा कर खंडन करना विवाद करना ये जीवन नहीं ठीक नहीं, नहीं उसमें दोष इसमें दोष उनको इसे बोलना आ जाता है खाली दोष बताने का अब कहीं से पूछेंगे तो कोई नहीं उत्तर तो नहीं दे पाया दोष बताएंगे बस उसमें ही बड़ापन है ऐसा कर कर मर जाते हैं खत्म और उनको कोई बताने पर ग्रहण नहीं करेंगे उनको तो हार जाएंगे ना उनको तो है कि दूसरे को परास्त करना दोस्त दिखा करके ऐसे मन में रहेगा तो दोष खंडन करते करते वो स्वयं खंडित हो जाते हैं। तो उनको बताना भी कठिन है समात्वाद जो जिज्ञास है उसको बताना चाहिए जो जिज्ञासा नहीं अपने मन कुछ दुराग्रह करके खंडन करने के लिए दूसरे मत ग्रहण नहीं करे उसमें झगड़ा करने के लिए है उसको ब्रह्मा भी नहीं बता सकते है ज्ञात्व सदा तत्व े व्यय अोचा न भ्रांतिर्वदेम व्यय ज्ञात्वा सदा तत्व निष्ठा तत्व निष्ठा भिन्न पदे बीच में पदे, ऐसा पद नहीं करना तत्व निष्ठा अनुमोदा मे ऐसा नहीं व्यय तत्व निष्ठा सदा ज्ञाता वत्वनिष्ठा नन वोदाम मोदा महे नन निश्चय के तत्वनिष्ठा व्यय ज्ञात सदा मोदा महे तत्व को जान करके तत्व निष्ठा हम हमेशा प्रसन्न रहते है जो भ्रांत है अनुशोचा में अन्यान अन्य के प्रति शोक प्रति शोक करते हैं व्यर्थ ही विचारे झगड़ा करते करते समाप्त हो जाते हैं क्या गति है न भ्रांतेर विवाद में भ्रांत के साथ विवाद नहीं करते तत्व ज्ञान होने पर भ्रांत के साथ विवाद करेंगे विवाद नहीं यदि कोई जिज्ञास ज्या, से जानना चाहते है उसको बताएंगे और यदि कोई विवाद करने की तैयारी है क्या कहेंगे हाथ जोड़कर अपने नहीं आता है ना ना नचा ना कस्यचित् नूया न्याय न पृछत जानन मेधा भी ना नृष्ठ कस्यचित् ब्रूयाथ ना पुष्ट ना पुष्ट ना पुष्ट ना पुष्टम बिना पूछे किसको उपदेश नहीं करे ना पृष्टम कसाचित बुहत न चा न्यायन न जो पूछता तो है कि अन्याय से पूछता है पूछने के लिए हैं? ना न्याय न पृछत जानन अभी मेधावी जानन अभी मेधावी जानन जानी मेधावी जड़वल लोकमाचरेत। जड़वल लोकमाचरेत। ना ना ना कसे न पृष्ट यह पाठ न पृष्ट क्या बिना पूछे गए किसको कुछ उपदेश नहीं करे न पृष्ठ कसे बुरात न चाह न्याय न पृछत प्रश्न पूछने के लिए जिज्ञासु को न्यायपूर्वक विधि पूर्वक प्रश्न करे तभी ग्रहण होता है जो ऐसे नहीं अन्याय से पूछता है पूछने का ढंग है ऐसे सम्मान पूर्वक शिष्य प्रण आसन में भी ऊपर बैठे हैं नीचे बैठ कर के पास में आकर के ऐसे पूछना होता है अनुमति लेकर के शिष्टता के साथ पूछना होता है जिस जिज्ञासुमुखी हुए नहीं समझ करके कोई दूर में खड़े होकर कुछ बोलना है बड़े आदमी जैसे ऐसा नहीं तो पूछने के लिए इसे पास में आकर के नम्रता पूर्व को पूछना होता है अन्याय से कोई पूछता है अथवा आक्षेप कर पूछता है एक ब्रह्म अद्वितीय है तो फिर एक को मुक्ति सबको की मुक्ति नहीं होती यदि जानना चाहते है तो, तो बताना और आक्षेप वगैरह कहता है तो क्या करना चाहिए न चाहे न्याय न पृछत न बुहत जान ना भी मेधा भी ज्ञानी जानते हुए भी क्या करे जड़वर लोकमाचरित लोक में जड़ जैसे आचरण करे वो समझे कि इसको नहीं आता है ये तो है ना जो जिज्ञास नहीं है आक्षेप करता है अन्याय से पूछता है नहीं पूछता है वो समझ ले इसको नहीं आता है तो क्या बिगड़ गया जिसको ज्ञान हो गया उसके हजारों लोग को कह समझे कि नहीं आता है उसके क्या नहीं है जो जिज्ञास हजार बहुत साल में कभी एक दो जिज्ञास मिले उनको उपदेश किया तो भी पर्याप्त है कोई आवश्यक नहीं जानन अभी मेधा मेधावी जड़बर लोकम आचरित बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए कोई बिना कुछ कर करके अपने प्रवचन शुरू कर देते है ना पुष्टम कसे जी ना पुष्ट कश्य जी विन अपी मेधावी जड़बर लोकम आचरित जो विवाद करने वाले जिज्ञास नहीं उनको उपदेश करने के लिए कोई जरूरत नहीं उनके साथ विवाद करने का प्रश्न क्या किया न भ्रांत विवाद जब भ्रांत है भ्रांत होने पर यदि जानना चाहते हैं है तो उनके भ्रांति निवारण करने के लिए प्रयत्न करो तो, तो सफल रहे यदि भ्रांत होने पर भी अपने को बड़ा मान करके मानते हैं कि हमारी भ्रांति नहीं तुम्हारी तो भ्रांति ऐसे कहना चाहते है शास्त्र में गलत ऐसे कहना चाहते उनसे विवाद करके कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए जो शंका हुई थी यदि अज्ञान मूल वादियों का विवाद जीवेश्वर विषय में उनको तत्व ठीक ही बता एक असंग ब्रह्म बता एक बोधन ज्ञान कराना चाहिए तो उसका में ज्ञातवा सदा तत्वनिष्ठा तृतीय वृथाशा ईश्वरे जीवे च्रांतिया विप्रतिपन्ना वादियों ने विभज ईश्वर के विषय में जीव के विषय में से से भ्रांति से विरुद्ध कथन करने वाले वादियों को विभाग करके दिखाते दर्शयति देखाते दर्शयती तृणार ईश्वरे ईश्वरे मश्रिता लोकायता लोकायता जीवे विभ्रांति माश्रिता लोकांता ईश्वरे भ्रांति माश्रिता लोकायता जीवे विभ्रांति माश्रिता तृण अर्चका तृण को परमात्मा मानकर जो पूजा करते हैं वहां से लेकर जितने सब हे योगता अंत में योग दर्शन तक सब ईश्वर भ्रांति में आश्रिता ईश्वर में भ्रांति को आश्रित करके पूजा करते है ईश्वर का वास्तव स्वरूप नहीं जानते हैं और लोकायत लोकायतांता लोकायत जैसे सामान्य लोग मानते ये जो दिखता है ये आत्मा है अपने को आत्मा मानते देव लोकायत से लेकर के संख्यांता सांख्य तक जितने है जीव में भ्रांति को आश्रित है कात्मा कहेंगे लोकायत आदि कहेंगे जीवे विभ्रांति को आश्रित है देह कात्मा आत्मा मानेंगे कोई इंद्रिय को कोई मन को कोई प्राण को फिर बुद्धि को मानेगे बौद्धल कोई शून्य को मानेंगे इस प्रकार अलग अलग आत्मा मानने वाले सांखे तक सांखे जीव को कहते हैं कुछ भेद मानते oh. है विभ्रांति भ्रांतियों का आश्रित है इश्वरे लोकायतादि जीवे ये कहते जो योगांत त्रिणार्चक से लेकर के ईश्वर में भ्रांत है संख्या जीव में भ्रांत क्यों भ्रांत है कुतो भ्रांत तुम साम क्यों है? उसका उत्तर इतः भ्रत किसकाउत्तर दी अद्वित्रम्हत न जानती यदा तदा भ्रांता त्रांता एववाखिलास््रां क्व मुक्ति क्वेह ब्रह्म सुख जानन्ति यदा अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानन्ति अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म सत्य बाकी सब उसमें कल्पित तो। ऐसा जब तक नहीं जानते हे तदा तो भ्रता ही सब भ्रांत भ्रांत भ्रांता कि तेसाम क्व मुक्ति तो उनकी मुक्ति कहाँ मिलेगी जब अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो मुक्ति हो जाएगी अद्वितीय ब्रह्म तो जब तो जानते नहीं क्व मुक्ति तेम कुखम यहाँ सुख भी कहा मिलेगा इसलिए जब तक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है सो भ्रांत ही है जितने मतलब है वाले अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो भ्रांत ही है अज्ञानी भी कहा जाएगा ब्रह्म जिसको नहीं होता है वो अज्ञानी है अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी कहो अज्यानी कहो अज्यानी से कष्ट लगे ब्रह्म का ज्ञान है है तो इसलिए तब तक ही, जब तक तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान नहीं हो ततकिं तेसान को मुक्ति को क्वक्ति क्व मुक्ति कहा सुख या परिग्रहित पक्ष प्रतिपादन अभिनिवेशन कारण क्या है जो परिगृहित है जो पक्षी अपने जिसको मानते हैं उसको प्रतिपादन करने में आग्रह है जहा कहाँ हो अपने मतों को स्थिर रख करके इसको प्रतिपादन करना उसको दूसरे को बताना दूसरे मतों में गलती देखा करके अपने मतों से प्रतिपादन करना ये जो अभिनमें दुराग्रह रहता है इसके कारण चित्त विश्रांति अभा चित्त में शांति नहीं होगी विश्राम कहाँ ये तो जो मिलेगा कुछ लोग ऐसा रहता है और तो दूसरे के पास जाकर कुछ खंडन करना बताएंगे क्या भगवान है ये किसमें क्या प्रमाण है कहा वेद में कहा गया और वेद का कोई कुछ नहीं पढ़े बोले ये वेद में आया ये कहा वेद में कहा गया और पूछा गया किसने वेद देखा कितने वेद आपने पढ़ा ऐसे कुछ लोग आए थे तो पूछे क्या गंगा जी में स्नान किया नहीं क्या होगा गंगा स्नान करने से क्या क्या नहीं तो वेद में नहीं है क्या बहुत अच्छा आपने वेद पढ़ा क्या पढ़ा? ना बेद भी नहीं मैं क्या वेद पढ़ा आपने उसका उत्तर नहीं था वेद में नहीं मैं क्या हम लोग ही गंगा स्नान करने के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ बैठे महा के रोटी खाते हैं आप लोग बहुत जानते हैं आप लोग हम क्या बताएंगे हम तो केवल गंगा स्नान के लिए बैठे जाओ दस बार आए थे तो उनका तो था ही से कि कुछ बोलने के लिए ये सब कुछ न कुछ पढ़ते हैत्व को जानने वाले पुस्तक पढ़ते है मिथ्या, मिथ्या तो तो तो उल्टा पाल उनका कथन करना है झगड़ा करना है। चित्त विश्रांति कहाँ होगी उनको तो जाकर के जहाँ कहा झगड़ा करना ही रहता है जब अपने मत प्रतिपादन अभिनव रहेगा चित्त में विश्रांति नहीं तो न ही कम अपने सुखम थे शाम यहाँ भी सुख नहीं मिलेगा प्रतिपादन करना चाहते हैं, कोई कोई से बड़ा परिश्रम करते कि लोग जैसे कोई पूजा करने वाले करते स्नान करने वाले करते ये थक जाते है ये बड़ा कहते हैं नहीं करके बड़ा जोर बताते है जो जैसे करने वाले वाले उनके सामने बोल नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ बोले तो नहीं सुने अपने काम अपने करते हैं या नही कि कोई खंडन करेंगे तो मंदिर कोई छोड़ देगा या गंगा कोई छोड़ देते हैं वो नहीं वो करने वाले करते है और नहीं करने वाले खंडन करने वाले करते है इसलिए क्या है इसमें चित्त विश्रांति नहीं उनसे यह लोग को सुखा भी नहीं है तो। अभाव इतर विद्या प्रयुक्त उत्तम भाव दृश्यतेद्या नो अन्य विद्या उपासने के कारण उत्तम दिखता है कोई देवलोक को प्राप्त करता है तो कोई ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है कोई इंद्र बन जाता है उत्तम भाव तो दिखता है तो कहते उत्तम तो सुखम केशाचित सो उतम होने के कारण यह सुख तो मिलेगा इतना मुमुख शिविर अनादरणीय दृष्टांत न कहते मुमु को यही सुख नहीं चाहिए जो इसे उत्तमत्व के कारण सुख चाहता है बड़ा बन जाऊं प्रतिष्ठित तो हो जाऊं सम्मान मिले ये जो चाहता है ब्रह्म हो जाएगा उसको ये जो सुख है इस लोके में सुख सम्मान धन सम्पत्ति आदि इसको मुमु नहीं चाहिए मुमुखक्ष नहीं चाहिए मुमुखक्षिविर अनादरणीय उसको अनादर करना नहीं करना आदर नहीं करना यदि थोड़ी सी महत्व बुद्धि कही है वही फस जाएगा कोई कोई चमत्कार को देखने से बड़ा खुश होते चमत्कार कोई दिखाता है उसके पीछे तो अपना मार्ग करके कोई थोड़े चमत्कार दिखाया उसके पीछे अपने गुरु को छोड़कर उसके पीछे झगते हैं वो थोड़े चमत्कार दिखाते तो फिर आगे क्या होगा आगे और कुछ नहीं उनके पास ऐसे भी साधन का मिले कहते हैं चमत्कार तो उनके पास है उनके पीछे भागे फिर बाद में बोलते आगे क्या करना उनको कुछ मालूम नहीं कुछ थोड़ा चमत्कार देखेंगे आदर बुद्धि महत्व बुद्धि नहीं रखनी और मन में जो कुछ इच्छा वासना है वो प्रारब्ध में तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा किन्तु मुख्य साधन ज्ञान से तो दूर हो जाना ही पड़ेगा ये तो जरूरी मन में कुछ वासना रखे इच्छा रखे तो मिल जाएगा सब लोगों जा से लोग सज राष्ट्रपति बन राष्ट्रपति बनेंगे पर नहीं और इच्छा रखे तो ये गया। ब्रह्म ज्ञान ये मुक्ति साधन इधर छुट गया इसलिए मुमु को उत्तमत्व के कारण जो सुख का सम्मान आदि है उसको अनादर करे दृष्टांत के द्वारा कहते उत्तम भाव सैदस्तु तेन कि स्वनस्थ राज्य भिषाभ्याज्यक्षा न बुद्ध स्पृश्यसे खलु न बुद्ध स्पृश्यसे कि ना भाव जिनको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ उपासना के कारण उत्तम भाव होता है किं उसे क्या हुआ उत्तम हो तो क्या हो गया अभी जो आप इसके पहले कितने बार स्वर्ग में कितने बार राजा बने हो गए होगे कितने बार कितने महंत बन गया होगा कितने बार इंद्रपद में रहा होगा फिर करके शेने मरते लोग कमीशन कितने बार बार करोड़ गया होगा फिर वापस राज्य भी ना देखा कभी कोई सपन देखा सपन देखा और बड़े राजा बन गया सब लोग पूजा करते उसके कर पीछे चलते और एक दिन देखा भिक्षा भिक्षा कर रहा है भूख प्यासे जाकर मांग रहे हैं नारायण हरी कोई धिकार करता जाओ आगे चलो क्या इतने मोटे तगड़े होकर मांगते हो फिर उधर चले देता उधर गया देता। कहीं मिलता नहीं। तो और जग जाने पर क्या रहा राज्य रहता है या भूख प्यास रहती स्वप्नस्थ राज्य भिक्षा बुद्ध स्पृष्यते जगने पर स्पर्श होता है सपने में राजा बन जाए सम्राट बन जाए जगने के बाद क्या रहा भूखा सोया कोई सपने देखता है इतने रसगोला खाया उठने के बाद एक दो रहेगा पेट में <laughs> पूरा नहीं तो एक आदमी सम्राट बनेगा बड़े धन सम्मति बहुत उठने के बाद वही चपली? वही क्षेत्र को दौड़ना पड़ेगा कुछ रहता है सपना राज्य भिक्षा बुद्ध स्पृश्य न स्पृश्यते सपने में राज्य मिले और भिक्षा करे जगने के बाद कोई संबंध नहीं इसी प्रकार ये प्रपंच है मर जाने के बाद गया कितने बड़े बड़े राजा महाराजे थे कहा चले गए जैसे सपन दिखते जग गया वो सपना समाप्त तो हो गया ऐसे मर गया गया सारा जीवन ऐसे एक क्षण अभी सपन दिखते समय बहुत लम्बा चौड़ा दिखता है उठने के बाद धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है क्योंकि स्मरण आदरण नहीं जब मर गया, गया फिर इसी जीवन में जहा हुआ था क्या अभी समझ आप पांच दस साल पहले कभी किसी ने बड़ा प्रशंसा किया सम्मान किया था और एक दिन कभी भूखा रह गया था अब उसका क्या रहता है पहला अभी क्या बोलो दस साल पहले कभी किसी ने बहुत सम्मान करके खिलाया था और एक दिन भूखा रह गया था अब उसका क्या है कोई फर्क है इसी प्रकार अभी इतने में कुछ फर्क नहीं अब जग जाने पर तो इसका कोई मतलब ही नहीं जैसे सपन से जग जाने पर सपनस्थ राज्य भिक्षा से कोई संबंध है सपनस्थ राज वोध न खुशते उसका संबंध नहीं होता है इसलिए मुमुखक्ष को ही विचार करना चाहिए श्रुति प्रमाण है नेह किंचना। एसे बहुत है एक तो तो सत्य है। अब निश्चय नहीं हुआ, ये देखो सपना में कोई आपको बताता नहीं ये सपना देख रहे हो करके वहा सत्य में यहाँ से जागृत में श्रुति आचार्य उपदेश करते हैं ये मिथ्या है वो समझ करके मिथ्या यदि है तो उसमें अहम तो हम तो करके उसके पीछे सारा जीवन को समाप्त कर दिया क्या कहेंगे मूर्खता कहेंगे ना क्या बुद्धिमता कहेंगे ऐसे समझने के बाद ही कुछ लोग पढ़ करके चाहते हैं हम कथा प्रवचन कर रुपया घट करेंगे ये उद्देश्य पहले से रखते हैं नाम कमाए ये रहते हैं तो उनको अपने आप समझे न अपने आप पूछ लो मूर्ख या विवेक जिसके मन में ऐसा है अपने आप को तरह समझ तो यही होता है मुमुक्ष को ये अनादर करनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं अब प्रारब्ध में जो है इतने मिलेगा नहीं कोई बोलता है सब चाहते हम अद्वितीय वक्ता बन जाए पृथ्वी तो में सबसे बड़ा अद्वितय कितने व्यक्ति बनेंगे एक समय कोई अद्वितीय कुछ दिन के बाद दूसरा कोई होगा दो चार पांच आपके जीवन में कोई अद्वितय सुना जाएंगे और सब चाहेंगे हम अद्वितीय वक्ता बन जाए कितने होंगे इसलिए कोई बहुत ऐसे चाहते है कमी ही बन पाते जिनके प्रार्ध में होता है और हो जाए तो भी क्या है अद्वितीय बन गया बड़े प्रसिद्ध हो गया करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया मरेगा वो <laughs> मरेगा ना नहीं मरने का उसका देह द, दुर्गंध होगा <laughs> दो दिन तीन दिन रखें सब भक्तों लोग आने के लिए सड़ जाएगा दुर्गंध होगा ये दुर्गति है साधारण लोग तो दुर्गंत लेकर फेंक देंगे <laughs> भक्त बहुत तो कहेंगे लोग आएंगे दर्शन करेंगे चार पांच दिन रखेंगे अत्यंत दुर्गंध हो जाएगा अच्छा ज्ञान नहीं हुआ करोड़ करोड़ रुपया गढ़ी कर दिया मुक्ति हो जाएगी ना नहीं ज्ञान नहीं तो मुक्ति होगी ये दुर्गति समझना है ज्ञान नहीं हुआ करोड़ रुपया करके बड़े बड़े आश्रम बना करके मर गया फिर बाद में दूसरे जन्म गया भिख मगा वहा कर नारायण कहा उसके आश्रम में जा रहा है पूर्व जन्म उसकी फोटो की पूजा हो रही वहा थोड़ी नारायण भूखा है थोड़ा देर भगा यहाँ नहीं मिलेगा आगे जाओ जिसकी फोटो पूजा हो रही बहुत करोड़ो भक्त पूजा कर रहे है पूजा करने से मुख्या हो जाएगा क्या ज्ञान जब तो नहीं हुआ करोड़ों लोग उसकी पूजा करें फटो की पूजा करें तो मुख्य हो जाएगा और आगे यदि भीखमका बनकर आया उसको धक्का देकर हटाएंगे हटो फटो तो क्या लाभ है फटो की पूजा से उसको त्रुटि नहीं मिली इसी प्रकार विचार करो मुख्य को अनादर करे तभी इसमें मुख्य मार्ग प्रवृत्ति होती वैराग्य ही बड़ा साधन है इसलिए तपसा हरि तो सनाद साधन प्रभवित वैराग्यादि चतुष्ट अपुभूति में भगवान भस्या ने कहा वैराग्यादि कहा विवेक को नहीं कहा साधन चतुष्ट तो पहले विवेक दूसरे वैराग्य किंतु वो कहते वैराग्यादि चतुष्ट वैराग्य बड़ा साधन है अपरक्षा अनुभूति की तब से है पहले नवर्ना श्रम धर्म न तपसा हरितोषनाथ अपनना श्रम धर्म करे तप से परमात्मा की संतोष प्रसन्नता से साधन विवेक आदि विवेक आदि चार साधन होता है जीव स्वर्वाधियो मुक्ति हेतु तो जीवेश्वर जितने बाद है, में मुक्ति है तो तो नहीं है निवेश न मुख्य मुते निवेशन या बुद्धि को उसमें घुसा प्रवेश करके समाप्त नहीं करो डूब नही जाओ ये तुपरती जीवेश्वर क्या है अपने ब्रह्म तत्वों को समझ कर के सरूप जानो तस्मा मुख्यीर्ण मतिर्जीशवादी कार्या ब्रह्मत विचार्य बुध्यता जीवे मत नैव नही इसलिए मुमुख को जीवे में बुद्धि नहीं लगानी जीवो को, को मध्य मानते माने और लक्षात शुद्ध चैतन ब्रह्म तत्व विचार्यम बुद्धता चुद्धता उसको साक्षात्कार करो ब्रह्म तत्व के विचार करो और बाकी जितने माई कहे माया में से बना गया उसमें ज्यादा क्या सोचना सपन में जगने के बाद कोई विचार करता है सपन में क्या क्या देखना नोट कर रखो उसके ऊपर विचार करो अच्छा बुरा चिंता करना होता है झूठा है अभी समझो ये सपना है अभी तक तो ज्ञान नहीं हुआ तो सत्य लगता है जैसे स्वप्न में जगने के पहले सत्य लगता है अभी ज्ञान जब तक नहीं होता है सत्य लगेगा किन्तु मिथ्या है श्रुति बार बार कहती इसलिए उसके लिए आग्रह नहीं करके अपने स्वरूप साक्षात्कार करना चाहिए और माई का जीव ईश्वर के बाद में उसमें झगड़ा करके सारा जीवन समाप्त नहीं कर। करते भी या भिचार्यं। भिचार्यं। भिचार्यं। करना चाहिए तरी किम कर्तव्य श्रुति विचारण ब्रह्म बोध एवं कर्तव्य विचार्यम विचारण करना चाहिए छोटे पुस्तक में विचार्य ठीक है ब्रह्मतत्व विचार्यम विचार करना चाहिए हाँ तेना बुद्धां विचार करना चाहिए और साक्षात्कार भी करना चाहिए निश्चय आय तय स्वरूपम हे तो नहीं ज्ञातव्यम ब्रह्म तत्व का निश्चय का के लिए जीव ईश्वर का जो वाच्यार्थ स्वरूप तो है वो त्याज्य हे है, है, है।, है तो नहीं तो उसको समझना चाहिए इतना आशंक सिद्धांतिक ठीक है ना जानना है जीवे सब आदमे बुद्धि न परिसमापनिया नहीं बुद्धि में वही समा बुद्धि को वही समाप्त तो कर दिया जीवे सब में झगड़ा करते करते वही बुद्धि समाप्त तो नहीं करनी वाश्यार से मिथ्या है छोड़ करके लक्ष्यत शुद्ध चेतन को ले करके उसमें अहम अस्मी चिंतन करके साक्षात्कार करना चाहिए पूर्वपक्षतया तौ चे तत्व हेतु प्राप्नुतस्त निमज्जस्व त वश् तहुचे पूर्व पक्षत तत्व निश्चय हेतुता हम प्राप्त पूर्व पक्षत जो पूर्व पक्ष रूप से जीव के ईश्वर के रूप कहते हैं पूर्व रूप से निराकरण करने के लिए तत्व हेतुत्व तो को प्राप्त करते हैं उनका निराकरण करके शुद्ध तत्व को जानना वाच्य त्याग करके शुद्ध तत्व को ग्रहण करने के लिए पूर्व तो जीव ऐश्वर तत्व निश्चय हेतु को प्राप्त करते हैं तो सिद्धांतिकता ठीक तो है तो है। सिद्धांतिक्ष के लिए जानना चाहिए हे के लिए किन्तने मात्र से तय हो जीवेश अवस होकर न निम्जस्व अवस होकर विवे ज्ञान सुन होकर उसमें डूब नहीं जाओ उसमें समाप्त नहीं हो जाओ ये इसमें समाप्त हो गया तो तत्व निश्चय कैसे होगा इसलिए तत्व को साक्षात्कार करने के लिए वो मिथ्या समझ करके ज्यादा नहीं सोचो मिथ्या है अनु महान हृस्व दीर्घ जो कैसा हो देह के परिमाण क्या है ज्यादा सोचो क्या है शुद्ध तत्व को जानना चाहिए एक ही सदैव समय इधम एक में बाधित एक अद्वितीय तत्व है और नेह नाना यह ब्राह्मणी नाना है ही नहीं एक अद्वितीय तत्व सत्य बाकी माई कह माही के पदार्थ में ज्यादा विचार करके क्या है जैसे कहा है ठीक है उसमें तय अवस्य न निम्जस्व नि उसमें समाप्त ऐसा नहीं हो यहा था पूर्व पक्षत तत्व हेतु तो संभव है ना ठीक है पूर्व पक्ष न जीवेश्वर को जानना तत्व निर्णय का हेतु है तयर जीवेश अवस जीवेश अवस होकर अर्थात विवेक ज्ञान सुन्य होकर न निमजस्त में निमग्न हो जाना समात हो जाना ऐसा नहीं करो उसको समझ करके तत्व तो को समझो ओर ओ पूर्ण तो पद पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति